हमें भी वो प्रसन्नता प्रदान करे इस भावना से तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ... आदरणीय सन्यासीगण मुनिगण उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं पूज्य मातृशक्ति आचार्य मान प्रिय ब्रह्मचारियों आर्यों की श्रेष्ठता क्या होती है आर्य इस, किस प्रकार के गुण को अपना करके वो समाज के अंदर अपने आर्यत्व की छाप छोड़ देते हैं इस बात की चर्चा एक वेद मंत्र के द्वारा की जा रही थी उसी के आगे इस संदर्भ को बढ़ाते हुए थोड़ी और चर्चा करते हैं मंत्र पढ़ा गया था बिजानी ही आर्यान ये चा दसवा बरिष्ठ मत रंद वृतान अर्थात आर्य वे लोग होते हैं उन्हीं को आर्य जानना चाहिए जो अपने प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव से समाज में अपना एक अच्छा स्थान बना लेते हैं समाज उन पर विश्वास करता है समाज के लिए वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते फिर कहा कुछ ऐसे लोग भी होते जो समाज की गतिविधियों में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। समाज की सेवा समाज के कल्याण के लिए जो लोग लगे हुए हैं उनके रास्ते में विघ्न भन करके खड़े हो जाते हैं उनके कार्यों को बिगाड़ते हैं तो वो कौन लोग हैं? तो कहा ये चाह दस्यु वो दस्यु हैं और कहा बहिष्मते सासदा वर्तान रंधया तो ये जो हमारे प्रशंसनीय कर्मों में समाज राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाले कर्मों में जो विघ्न उत्पन्न करके उन कर्मों को करने नहीं देते उसमें कोई न कोई इस तरह की बाधा खड़ी कर देते हैं कि एक बार तो परिस्थिति बड़ी जटिल हो जाती है तो ऐसे लोगों के लिए आदेश दिया जा रहा है कि जो इस तरह के समाज कंटक लोग हैं उनको यथोचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए उनको दंड से बश में करना चाहिए और फिर आगे कहते हैं शाकी भवा ईश्वर जीव से कहता है कि तुम शक्तिशाली बनो साकी भवा शक् शक्त तुम शक्तिशाली बनो तुम अपना सामर्थ बढ़ाओ मनुष्य के मन के अंदर बहुत अधिक सामर्थ विद्यमान है लेकिन वो अपने कुविचारों से अपने घटिया विचारों से अपने अंदर क्षुद्र विचारों की प्रधानता को देकर के वो अपने सामर्थ को घटा लेता है या उसे वो प्रकट नहीं कर पाता तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य का उपयोग ठीक ठीक दिशा में कर सकता है जैसे जब हमें कोई प्रेरणा करता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो तुम्हारे अंदर बहुत सामर्थ्य है तुम किसी भी काम में अगर असफल भी हो जाते हो तो घबराओ मत फिर से सफलता का रास्ता पकड़ो तो ये इस तरह की जो प्रेरणाएं हैं मनुष्य को जो नीचे गिरा हुआ है या जो नीचे गिर गया है या जो हताश हो गया है किसी कार्य की असफलता से उसको इस तरह की प्रेरणाएं संजीवनी का काम करती है वो व्यक्ति फिर उठ खड़ा हो जाता है तो इस पर की प्रेरणा यहां पर दी जा रही है शाकी भवा तू शक्तिशाली वन बन। शक्तिशाली बनने के लिए हमें कोई दूसरा व्यक्ति बहुत लंबे समय तक सहारा नहीं दे सकता बल्कि अधिकतर लोग तो समाज में इस तरह के होते हैं जो हमारी सामर्थ को घटाने में लगे रहते हमारे उत्साह को घटाने में लगे रहते और उत्साह किन किन उपायों से घटता है इसके वो रास्ते ढूंढते और उन रास्तों को वो उन लोगों पर प्रयोग करते हैं उन साधनों का वे उन आगे बढ़ते हुए लोगों पर प्रयोग करते हैं जो आगे बढ़ते हैं और उनको वो हतोत्साहित करते हुए उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश करके वो अपने अंदर एक संतोष का अनुभव करते हैं आपने सुना होगा देखा भी होगा कि महाभारत का वो प्रसंग हम याद करें जब अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण तैयार हुआ और वो एक सेनापति के रूप में तैयार किया गया था तो कर्ण का जो सारथी बना हुआ था वह था शल्य और वो शल्य सारथी अपनी योजना के अनुसार उस कर्ण को हतोत्साहित कर रहा था कि तुम और अर्जुन तुम्हारा और अर्जुन में तो कोई मेल ही नहीं अर्जुन तो अर्जुन है और तुम तुम तो कभी भी उससे जीत ही नहीं सकते तुम क्या लड़ोगे तुम्हारे अंदर तो सामर्थ्य नहीं है अर्जुन को देखते तो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े योद्धा भी कांपते हैं और तुम्हारी क्या विषात है उसके सामने इसलिए कर्ण से युद्ध का अर्जुन से कर्ण अर्जुन से लड़ने का विचार छोड़ दी छोड़ दो इस तरह से बार बार हतोत्साहित कर रहा था वो सल लेकिन वो तो ये था कि कर्ण मनोबल का धनी था और वो कह रहा था कि तू अपनी चिंता कर मेरी चिंता मत कर मैं तो निर्णय करके आया हूँ कि मुझे आज अर्जुन से एक ऐसा अंतिम युद्ध करना है कि या तो वो बचेगा या फिर मैं बचूंगा पांच पांडव फिर भी बचे रहेंगे अर्जुन अगर मरता है तब भी पांच पांडव रहेंगे और कर्ण यदि मरता है तब भी संख्या पांच पांडवों की बनी रहेगी तो कहने मतलब यह है कि जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरा उसको निराश करता है उसको भय दिखाता है उसको हानियों की एक लंबी सूची देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा एक व्यक्ति कोई दुकान खोलना चाहता है तो जो व्यापारी ईर्ष्यालु होते हैं वो सोचते हैं कि मेरे पड़ोस में इसकी दुकान नहीं खुलनी चाहिए हालांकि सब अपने अपने कर्म का अपने अपने भाग का खाते हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि अगर ये दुकान खुल गई तो ग्राहक बट जाएंगे कुछ इसकी दुकान पर जाएंगे कुछ मेरी दुकान पर आएंगे लेकिन अभी तो मेरी दुकान पर ही सारे आते हैं तो वो कहता है भैया तुम क्या कर रहे हो यहाँ तुम्हारा दुकान खोलना किसी भी तरह से ठीक नहीं क्यों कि जिस धंधे में मैं हूं उस धंधे को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा हूँ मुझे इसमें कोई उन्नति दिखाई नहीं देती है और तुम पछताओगे इस तरह से बार बार बार बार उसको हतोत्साहित करता है तो अगर वो मनोबल से हीन नया दुकानदार जो दुकान खोलने जा रहा है अगर वो मनोबल से गिर गया है तो वो उसकी बात मान करके वो व्यापारी वहां पर दुकान नहीं खोला किसी अन्य जगह जाकर के दुकान खोलेगा और वो जो व्यापारी पहले से ही दुकान खोला हुआ है वो सोचेगा कि मेरी योजना सफल हुई अब मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ तो इस तरह से आप देखेंगे की समाज में बहुत सारे तरह के लोग हैं, बहुत सारे से काम करने के क्षेत्र हैं, तो वहां लोगों को हाथों हाथोत्साहित करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं तो कहते हैं शाकी भव तुम सामर्थवान हो और अपने सामर्थ का उपयोग करने के लिए उपाय ढूंढिए साधन ढूंढिए और सामर्थ कई प्रकार का होता है किसी का शारीरिक सामर्थ बहुत अधिक होता है वो बहुत अधिक सामर्थ्य बढ़ा लेता है किसी का बौद्धिक सामर्थ बहुत अधिक होता है बहुत अच्छी तरह से गंभीरता से गंभीरता से सोचता विचारता हुआ चलता है तो सब प्रकार के सामर्थों को बढ़ाने के लिए यहां पर शिक्षा दी जा रही है आगे कहते हैं यजमानस चोदिता और जो यजमान जीवात्मा को शुभ कर्मों में प्रेरणा करने वाला है यजमान यजमान का मतलब वो हुआ है कि जिसने अपनी वस्तुओं पर से आसक्ति को हटा लिया है वो है यजमान कंजूस व्यक्ति यजमान नहीं बन सकता क्योंकि यजमान का अर्थ ही है जो अपने अंदर त्याग की भावना पैदा करे अपनी वस्तुओं का त्याग करने के लिए वो तैयार रहे और वो ये मान के चले कि जो भी वस्तुएं मेरे पास है वो मेरी नहीं है वो ईश्वर की हैं और ईश्वर की दी हुई वस्तुएं मुझे उपयोग के लिए मिली हैं मुझे केवल अपने भोगने के लिए नहीं मिली है इन पर दूसरे का भी अधिकार है तो यजमान वही बन सकता है जो अपने अंदर त्याग वृत्ति को अपनाता है दूसरे की सहायता करने के लिए अपने धन का व्यय करता है बचा के नहीं रखता है छिपा के नहीं रखता है इसलिए कंजूस व्यक्ति जब यजमान बनता है तो उससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है तो दानी व्यक्ति की प्रशंसा वेदों में शास्त्रों में बहुत प्रकार से की है कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो हमारे अंदर एक उदार दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और जब हम किसी की सहायता से हाथ खींच लेते हैं तो हमारे अंदर एक क्रूर दृष्टि पैदा हो जाती है फिर हम दूसरे को तड़पता हुआ छोड़ सकते हैं दूसरे को मरता हुआ छोड़ सकते हैं पर उसकी सहायता नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर दान की प्रवृत्ति नहीं बन पाती है तो कहते हैं कि जो यजमान से चोदता जो ईश्वर विद्वान यजमान को शुभ कर्मों से आगे बढ़ाने वाला है ईश्वर शुभ कर्मों से उसको आगे बढ़ाता है उसको ऊंचा उठाता है कुछ शुभ कर्म करने वाला नीचे नहीं गिरता नीचे गिरता है जो निंदनीय कर्म करता है तो नीचे गिरने में तो कोई बहुत समय नहीं लगता लेकिन ऊंचे उठने में समय बहुत लगता है इसलिए जब कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है तो हमारे अंदर वो ईश्वरीय प्रेरणा ही माननी चाहिए कि मैं किसी शुभ कर्म में मैं किसी श्रेष्ठ कर्म में अपना हाथ लगाने जा रहा हूं तो कहा है कि जो यजमान शुभ कर्मों को करता है वो ईश्वर उसको आगे बढ़ाता है ईश्वर उसको सही मार्ग की प्रेरणा देता है और आगे कहते हैं विश्वेता ते सधमादेशु चाकना और कहते हैं कि जो वो जो कर्म है जितने भी सुंदर कर्म है जितने भी जीवन को हमारे मन को हमारे समाज को व्यवस्थित करने वाले कर्म है जिनसे समाज और व्यक्ति की प्रसन्नता बढ़ती है व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है व्यक्ति का साहस विवेक धैर्य बढ़ता है तो कहते हैं इस तरह के जो प्रशंसनीय और स्तुत कर्म जब किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा किए जाते हैं तो वो एक ही व्यक्ति पूरे समाज के लिए बहुत उपयोगी बन जाता है एक ही व्यक्ति राष्ट्र को बहुत नीचे भी ले जा सकता है और एक ही सद्विचारों वाला व्यक्ति राष्ट्र की वृद्धि कर देता है राष्ट्र की सीमाएं बढ़ा देता है राष्ट्र में खुशहाली ला देता है तो ये सब शुभ और अशुभ कर्मों के ऊपर निर्भर है तो जब हम राष्ट्र के लिए समाज के लिए अपने परिवार के लिए जब हम कोई जब हम कोई श्रेष्ठतम कर्म करने की योजना बनाते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम स्वयं सुख उठाते हैं और दूसरे को भी हम सुख दे रहे हैं और समाज उससे सुखी होता है तो कहते हैं कि मैं चाकन तो मैं उन उत्तम और श्रेष्ठ कर्मों को संपन्न करने के लिए मैं तेरी कामना करता हूँ ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है कि ईश्वर मैं तेरी कामना करता हूँ क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना कर्म तो हो सकते हैं लेकिन उन कर्मों में सात्विकता नहीं आएगी कर्मों की सात्विकता ईश्वर के ध्यान पर टिकी हुई है जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करते हैं ईश्वर का ध्यान करते हैं ईश्वर के गुणों को अपनाते हैं स्वतः ही उनके जीवन में उनके मन में उनके आत्मा में सात्विकता सात्विकता के विचारों का प्रभाव बह चलेगा और वो फिर किसी गलत कर्म में अपने मन को नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो जानते हैं गलत कर्म हमारा पतन करते हैं अगर अपना पतन करना है तो निंदनीय कर्म करने में हमें अगर हम बढ़ सकते हैं तो बढ़ें निंदनीय कर्म करने से तो हमें कोई नहीं रोक सकता और शुभ कर्म करने से भी हमें कोई नहीं रोकता है अब ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर है कि हम नीचे गिरना चाहते हैं या ऊपर उठना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाज का जो सदस्य है वो अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहता है और अच्छे भविष्य को देखने के लिए मनुष्य को उन श्रेष्ठतम कर्मों का आश्रय लेना ही पड़ेगा और वो ईश्वर की कृपा साथ जुड़ी होगी तब श्रेष्ठ कर्म होंगे नहीं तो क्या होता है कि कितने ही बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि गो रक्षा का एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था और शायद किसी शंकराचार्य जी ने उसका नेतृत्व किया था और सब कुछ तय हो गया था और दिल्ली में बहुत उसका प्रभाव था गो रक्षा का उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो कहते हैं कि उस उस नेता को या जो भी दो चार पांच लोग जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया और कुछ लोभ दिया और कहा कि तुम आंदोलन वापस ले लो जनता को नहीं बताया कि आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया उनको झूठ कह करके झूठी सांत्वना देकर आंदोलन को खत्म कर दिया पता लगा कि कि वो कुछ और था उद्देश्य बदल गया था तो व्यक्ति जब केवल प्रसिद्धि के लिए आगे बढ़ता है आंदोलन करता है और ईश्वर का वो कोई मनन नहीं करता ईश्वर को छोड़ करके जब वो काम कोई काम शुरू करता है तो उसमें कही न कहीं ना कहीं बेईमानी मनुष्य के मन में आ ही जाती है और उस बेईमानी से वो बच नहीं सकता यदि वो ईश्वर भक्त है तो दृढ़ता से आगे बढ़ेगा ईमानदारी से आगे बढ़ेगा तो ये यहाँ पर कहा गया है कि आर्य लोग जो होते हैं वो ईश्वर भक्त होते हैं वो श्रेष्ठ कर्मो से अपने अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं और आगे कहते हैं आर्यो ब्राह्मण को हालांकि सूत्र तो समाज से संबंधित है यहाँ पर ये समाज होता है लेकिन स्वामी जी ने शायद इसलिए यहां पर दिया है कि यहाँ पर भी आर्य शब्द पड़ा हुआ है तो आर्य किसको कहते हैं आर्य ब्राह्मण आर्य ब्राह्मण कुमार यानी जो ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है द्विज है जो जो अच्छे गुण वाला है शूद्र भी अगर अच्छे गुणों को अपनाता है तो ये सब के सब आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं इसलिए कोई भी राष्ट्र अगर समृद्ध होता है तो वो केवल आर्यत्व तो गुणों के द्वारा ही आगे बढ़ सकता है समाज में छीना झपटी से कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है इसलिए जहां जहां छीना झपटी है जहां परिवारों में लूट खसोट है जहां परिवारों में एक दूसरे के प्रति लुकाव छिपाव है राग द्वेष है वो परिवार भले ही बाहर से कितना ही अच्छा लगे बाहर से उसका कितना ही अच्छा वैभव दिखाई पड़े परंतु अंदर वो कुतियों से वो परिवार कलह से पीड़ित होगा तो कहते हैं कि आर्य शब्द जो है ये हमें किसी ने दिया नहीं है ये हमें किसी ने भेंट में नहीं दिया है ये तो हमारा नाम ही है क्योंकि हम सदा से ही इस आर्यवर्त देश में रहते आए हैं और आगे कहते हैं भाइयों, दसु सदृश अव्रतचारी लोगों के साथ लड़ने वाले हम व्रतचारी आर्य हैं। सो स्मरण रहे अस्तु स्वामी जी कहते हैं कि इस देश में या किसी भी देश में आर्य कहीं भी हो सकता है आर्य का मतलब कोई जाति नहीं है किसी भी देश में सदगुणों को अपने जीवन में लाने वाला फैलाने वाला व्यक्ति आर्य है वो किसी संप्रदाय जाति या देश का हो इसमें कोई सीमा कोई देश या लिंग कोई जाति बाधा नहीं बनती तो कहते हैं कि यहाँ भारत में भी संघर्ष चलता रहा है आर्यो का और दस्यो का स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जब राम के समय में रावण राम के विरोध में खड़ा हो गया था तो वो रावण के बारे में तो कहते हैं कि वो वेदपाठी था वेदों का अध्ययन करता था और उसके वहां लंका में यज्ञशालाएं बनी हुई थी और ब्राह्मण लोग सुबह सुबह वेद पाठ करते थे लेकिन ये कैसा वेद पाठ जो हमें आचरण से जागरूक ना करे जो हमारा आचरण छीन ले वो कैसा वेद पाठ यानी इसका मतलब ये नहीं कि वेद पाठ में दोष है यानी वेद वेद के अनुकूल अगर हमारा आचरण नहीं ढला तो फिर वो वेद हमारा किस काम का तो वेद पाठी होते हुए भी और और महर्षि का पुत्र था ना पुलिस का महर्षि का पुलक्स से पुलस्त एक महर्षि का पुत्र था वो महर्षि का वो वो एक तो मतलब पुत्र था और फिर भी आप देखिए आचरण में वो अपने पिता का कोई भी संस्कार अपने अंदर नहीं ला सका तो कहते हैं कि जब वो रामचंद्र जी के समय में विरोध में खड़ा हो गया तो फिर क्या हुआ अब वो रावण नहीं रहा अब वो दस्यु हो गया तो हमारे से में हमारे में से भी आर्य और दस्यु हो सकते हैं। अंग्रेजों ने जो ये बात फैलाई कि दस्यु का मतलब द्रविण या दक्षिण के देश आंध्रा है तमिलनाडु है या और जो उधर के देश है ये लोग कौन है ये दस्यु हैं तो आर्यों ने उनके ऊपर चढ़ाई की उनको अपना दास बनाया और अंग्रेजों की ये विचारधारा इतनी सशक्त थी इसको लोगों ने मान लिया भारतीय लोगों ने मान लिया और मान लिया कि कहते हैं कि जब जब तमिलनाडु में राम की सवारी निकाली गई तो अगर उत्तर भारत में राम की सवारी निकाली जाती है तो लोग श्रद्धा से उस बारात में शामिल होते अपनी एक अच्छी भावना लेके चलते हैं, लेकिन वहां कहते हैं कि राम के गले में जूतों की माला डाली हुई थी और राम के जूते लगाए जा रहे थे प्रतिमा के ऊपर क्यों इसलिए कि वो आर्य थे इसलिए कि आर्यों ने हमारे यहां आकर के हमारे ऊपर चढ़ाई की अंग्रेजों का फैलाया हुआ विचार था जबकि आर्य दस्यु कोई ऐसा कुछ जाते नहीं वो भी हमारे वो तमिल के हो दक्षिण के कोई भी देश हो उनमें भी आर्य हो सकते उत्तर भारत में आर्यदस्यु हो सकते हैं इसके लिए अगर आपको विशेष जानकारी चाहिए तो आर्यों का आदि देश स्वामी विद्यानंद जी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है उसको आप पढ़ सकते हैं उसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि आर्यो का आदि देश क्या है और बहुत विस्तार से उसमें दिया है आगे कहते हैं कि चलिए अब ये विषय यही समाप्त करते हैं तो कहने का मतलब है कि यहां पर आर्ये और अनार्य इन दोनों का भेद स्वामी जी ने एक वेद मंत्र के माध्यम से यहां पर बताया है और बाकी चर्चा कल करेंगे अब शांति पाठ